करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि ये कार्यक्रम ही उनके लिए खास बनाया गया है उनके अपने जीवन में कैसे अपन करियर बना सकते हैं किस फील्ड में जाने से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो सारी बातें हम लोग किसी एक्सपर्ट से बात कराते हैं उनके द्वारा हम बहुत सारी बातें एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं वो सारी बातें आपको इस शो के माध्यम से हम लोग बताते हैं और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है और आप सभी का जो प्यार है एस है वो हमें मिलता ही रहता है जिससे हमें बहुत खुशी होती है आप इस कार्यक्रम को और रेडियो मधुबन को बहुत लाइक करते हैं तो चलिए दोस्तों करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसी के साथ ही संगम यूनिवर्सिटी जो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है जिसके वीसी नटराजन साहब है प्रोफेसर नटराजन जी से हम बात करेंगे और खास हम लोग वैल्यूज और करियर हमारा किस तरह से एजुकेशन फील्ड में हो उस विषय पर वो बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी भी रखते हैं और उस विषय पे बोलने के लिए उनको बहुत खुशी होगा क्योंकि उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से विशेष नटराजन जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में रेडियो मधुबन 90.4 एफएम हमें एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नाम प्रोफेसर नटराजन है मैं संगम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं संगम यूनिवर्सिटी बिलवारा राजस्थान में है बच्चों को मैं एक बताना चाहता हूं कि भगवान ब्रह्मा ने सभी को जीतने के लिए जन्म दिया है लेकिन जीतने के लिए किसी को तैयारी करना है और योजना बनाना है और जीतने की उम्मीद रखना है जिसका उम्मीद नहीं है वो जीत ही नहीं सकता है जितने भी शक्तिशाली हो को उम्मीद रखना जरूरी है ये उम्मीद के लिए मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छी बात है आप जानते हैं कि बहुत लोग समझते हैं शिक्षा का मतलब है जो प्रॉब्लम हमें पहले ही मालूम है उसको सॉल्व करना है किताब के पीछे कितने प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो और नंबर ले लो जिंदगी बनाओ ये बात गलत है शिक्षा ज़िंदगी में जो मुकाबला जो देखा ही नहीं है वो सामने करने का जो तैयारी करता है वही शिक्षा होता है जो नोन प्रॉब्लम है जो पहले ही प्रॉब्लम है किताब के पीछे वो सॉल्व करने से आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं जो प्रॉब्लम किताब के पीछे नहीं है वो भी सॉल्व करने की हिम्मत बढ़ाता है वही शिक्षा है बहुत लोगों को ये इंटरनेट की जमाने में कंफ्यूजन है इन्फॉर्मेशन क्या होता है नॉलेज क्या होता है विजम क्या होता है सब समझते हैं सब एक ही बात है बात एक ही नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो डेटा के टुकड़े हैं और ज्ञान और नॉलेज ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके इनो लगाने का वो नॉलेज और ज्ञान होते हैं और ये ज्ञान का इनो सारांश का आनंद जब आता है वो बनता है विजडम ये इन्हो बच्चों को स्टूडेंट को इनो ये ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है देखिए बहुत लोग इन्हो समझते हैं कि इन्हों कुछ आईआईटी में एडमिशन ले लो ब्रिट्स पिलानी में ले लो जिंदगी बन जाएगा ऐसे नहीं है जिंदगी बनने के लिए बहुत सारा रास्ते हैं सिर्फ आई आई पिलानी ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है आप टेंथ करने के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस काफ़ी एरियाज़ में तीन साल की डिप्लोमा करके आप जिंदगी बना सकते हैं जो तो डिप्लोमा करने के बाद भी ना आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके इसका तो काफ़ी मौके हैं नहीं तो टेंथ के बाद आप ट्वेल्थ कर सकते हो ट्वेल्थ में आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं और साइंस सब्जेक्ट में भी आपका चॉइस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हैं नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं जैसे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं नहीं तो मेडिकल में जाना चाहते हैं देखिए कहाँ जाना नहीं मालूम है वो कोई भी सड़क ले सकता है जिसको मालूम है कि कहाँ जाना है वो सही सड़क ही ढूंढेगा तो पहले मंजिल ढूंढो फिर रास्ता अपने आप निकल जाएगा है तो मंजिल देखने वाले को मुश्किल नहीं दिखेगा और मुश्किल देखने वाले को मंजिल कभी नहीं दिखेगा ये बात आपको बिल्कुल नो समझ में आना चाहिए तो आप इंजीनियर बन सकते हैं डॉक्टर बन सकते हैं लॉयर बन सकते हैं बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सारा रास्ता है ऐसे नहीं है कि नो सिर्फ आई में ही डिग्री लेना है बिटफिलानी में एडमिशन लेना है अमेरिका में जाके डॉलर कमाना है आप मंजिल यू नो ठीक लगाओ आपका रास्ता बिल्कुल अपने आप निकल जाएगा देखिए आप सब जानते हैं इंडिया में त्रिवेणी संगम काफी मशहूर है कहते हैं कि वहां स्नान करने से सारा पाप झुल जाता है संगम क्या होता है त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती की इनो त्रिवेणी है ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी में एकेडमिक वैल्यू कल्चरल वैल्यू यथिकल वैल्यू का त्रिवेणी होना जरूरी है जिस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एकेडमिक वैल्यू सिखाते हैं और भारतीय परंपरा कल्चर और जो नीति निवाद नहीं बनाते हैं बताते नहीं हैं वो यूनिवर्सिटी तो कामयाब नहीं हो सकता है आपको एक रोबोट बनाएगा लेकिन इंसान नहीं बनाएगा तो ये हर यूनिवर्सिटी में भी आपका इनो अच्छा त्रिवेणी होना चाहिए कि एकेडमिक वैल्यूज होना चाहिए कल्चरल वैल्यूज होना चाहिए एथिकल वैल्यूज होना चाहिए यूनिवर्सिटी का काम ये नहीं है कि नो आपका अच्छा इनो नौकरी दिलवाए आप एक अच्छा इनो लड़की पकड़ें और शादी करवाएं ये सिर्फ नो यूनिवर्सिटी का काम नहीं है यूनिवर्सिटी का काम है ये समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना वही है ये नागरिक बनाने में आपको नौकरी भी मिल गया और लड़की भी मिल गया वो बात अलग है लेकिन ये मंदिर लेकर इनो आप कॉलेज में मत आओ यूनिवर्सिटी <laughs> का इनो रोल है कि आपको अच्छा नागरिक बनाना है शिक्षा दिखाना है जिसमें आप अच्छा इनो इंसान बने और समाज की काम आए जो काम नहीं आएगा तो इनो इनो उसको बनाने में क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी जो चुनने में अच्छा से सोच समझ के कीजिए जिस इन्हो जगह पे आपके सारे ऑप्शंस है अब देखिए इन्हो बहुत लोग को ये समझते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए मैथ्स पढ़ने का जरूरी ही नहीं है ये बात बिल्कुल गलत है कितने कहा कि इन डॉक्टर बनने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरी नहीं है क्योंकि डॉक्टर को भी इनो कितना मेडिसिन देना कितना डोज देना वो हो मैथमेटिक्स होते हैं ये सब पुरानी इनो सोचना है कि मैथमेटिक्स वाले को नो डॉक्टर वाले को मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि नो, आज के जमाने में मेडिकल रिसर्च में मैथमेटिक्स की नो जितना इंजीनियरिंग का जरूरी है उतना जरूरी नो डॉक्टर को भी नो मैथमेटिक्स का है और बहुत लोग समझते हैं इंजीनियर को बायोलॉजी पढ़ने का जरूरी नहीं है यह बात भी बिल्कुल गलत है देखिए नो कंप्यूटर साइंस में आज ही नो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बायो इन्फॉर्मेटिक तो बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक का इनो संगम होते हैं तो बायोलॉजी जानकारी वाला बायो इन्फॉर्मेटिक में अच्छा करेंगी जो हाथ पैर नहीं है उसको आर्टिफिशियल आर्म जैसे जयपुर फुट ये सब बनाते हैं वो बायोमैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का इनो एक इनो संगम होता है और बायोलॉजी और मेडिसिन का बायोमेडिकल इंजीनियर बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो गैजेट बनाते हैं जो हार्ट अटैक को उन्होंने डिटेक्ट करके प्रिवेंट कर सकता है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकता है ऐसे डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेगा वो तो बायोमेडिकल इंजीनियर बन जाता है तो इंजीनियर को भी नो बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है क्योंकि आने वाला जमाने में बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्योंकि इन्हों जो इंजीनियरिंग इंसान की काम नहीं आएगा वो इंजीनियरिंग का वैल्यू ही नहीं है तो बायोलॉजी पढ़ने में कोई बुरा नहीं है यह मत समझिए कि बायोलॉजी पढ़ने से डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं करना है तो आप इंजीनियर बनने वाले भी बायोलॉजी में ध्यान देना अच्छी बात है और डॉक्टर बनने वाला भी मैथमेटिक्स में ध्यान देना अच्छी बात है इसमें कोई बुराई नहीं है और आपको यह मालूम होना है कि नो कुछ लोग समझते हैं कि इंजीनियर बनने के बाद लॉयर नहीं बन सकता है डॉक्टर बनने के बाद लॉयर नहीं बन सकता है। ये सब गलत है आप लॉयर इनो इनो बीए के बाद भी कर सकते हो और एमबीए के बाद भी कर सकते हो बीटेक के बाद भी कर सकते हो सो तो ये सिर्फ इनो एक रास्ता है आप वो पहुंचने के लिए काफी इनो इनो आपके ऑल्टरनेटिव है सी कामयाब होने के लिए फैसला करना जरूरी है और फैसला करने के लिए विकल्प निकालना बहुत जरूरी है जिसके पास विकल्प नहीं है वो क्या फैसला करेगा उसका तो इनो, इनो जो उसके सामने है वही फैसला है राइट पहले जहां जहां इनो आपका इनो, इनो फैसला करने की मौका आता है फैसला करने के पहले सारा विकल्प को एक साथ निकालो एक एक को देख लो कि इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है फिर आप फैसला करो कि कामयाब जरूर होंगे तो शिक्षा का ये है कि वैसे इन्हो नाम के पीछे ये ये ये लगाने के लिए नहीं है आपका एक अच्छा नागरिक देश के काम आए समाज के काम आए दुनिया की काम आए ये बनने के लिए इन स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कोशिश करते हैं हिम्मत रखे आप आगे बढ़िए और देखिए कि ज्ञान आपका एक नो अस्त्र हो जाता है और यथिक नीति निवाद के साथ आप काम करेगा वो एक अच्छा कवच होता है और फिर आप जरूर कामयाब होंगी मैं आप सबकी बधाई देता हूं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत रास्ते हैं अच्छा फैसला करो सारा विकल्प निकालो सोच समझ के करो कोई जल्दी का इनो मत ढूंढो मंजिल निकालो मुश्किल मत देखो कामयाब जरूर होंगी आई विश यू ऑल द बेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रोफेसर नटराजन जी और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र इस वक्त सुन रहे हैं और उन्हें जो करियर के बारे में हम लोग हमेशा प्रोग्राम बना के किसी एक्सपर्ट से बात कराते हैं टेक्निकल फील्ड से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के बारे में बात किया या फिर मैकेनिकल के बारे में बात किया या फिर डॉक्टरी मेडिकल के बारे में बात किया लेकिन आज जो नटराजन जी ने हमें बताया वो पूरी तरह से आपको जो है अपना करियर बनाने के लिए किस तरह से विकल्प चुनना है किस तरह से हमें आगे बढ़ना है आपको पहले मंजिल को तय करना है उसके बाद रास्ते अपने आप निकल आएंगे अगर आप रास्ते ही ढूंढते रहेंगे मंजिल का पता नहीं तो जिंदगी और बटकते रहेंगे ये बहुत ही अच्छी बात आप सभी के लिए बताया और मुझे भी लगता है कि हम सभी को फिर से एक बार अगर हम 10वीं या 12वीं में हैं तो एक बार इस बात को जरूर अपने जहन में लाए और सोचे की कि हमें किस मंजिल में अपना मुकाम हासिल करना है मंजिल को तय करे रास्ता अपने आप निकल आएगा चलिए दोस्तों यहाँ पर लेते विराम उसके बाद फिर से मिलते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो नहीं अभी अरमा तो क्या तू जीना सीख ले अभी सुंद नया ढूंढना है तुझे एक आसमां तेरी मधम नहीं मुश्किलें अभी गर कम नहीं धड़कन तेरी मधम नहीं टूटे हैं जो कुछ सपने तेरे ये तो नहीं कि अब दम Gina gina seekh le abhi sun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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर नटराजन जी से जो संगम यूनिवर्सिटी के विशेष वाइस चांसलर हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने करियर के बारे में बताया और आगे हम लोग बढ़ते हुए मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सर आपने किस तरह से इस अवस्था तक इस पोस्ट तक पहुँचने के लिए कितने मेहनत किया आपने कितना परेशानी आपने झेला है आपका जो एक्सपीरियंस है हम लोग सुनना चाहेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में ताकि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को मोटिवेशन मिले और बड़े बुजुर्गों को आपके द्वारा जो आपने मेहनत किया है जो आपने कल्पना की है इस तक पहुंचने की वो सारी बातें उनके भी जीवन में आ जाए ताकि वो दूसरों को शेयर कर सके तो फिर से एक बार हम प्रोफेसर नटराजन जी से सुनेंगे उनके एक्सपीरियंस को नटराजन बोल रहा हूँ वापस देखिए कि सब समझते हैं कि जो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और कॉलेज जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं वही कामयाब होते हैं मैं खुद मेरे बारे में कहना चाहता हूँ मेरा जन्म तमिलनाडु में त्रिचनापल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव जहाँ इन बस से किलोमीटर आगे कड़ा होता था वहां से पैदल आके इन्हो गाँव पहुंचना था उस गाँव में जन्म हुआ था और उस गाँव के स्कूल में जो ऊपर छत भी नहीं था जो नरियल के पत्ते डाले हुए थे और बैठने की इनो बेंच वेंच नहीं होता था उस स्कूल में इनो में शुरुआत किया था और ऐसे स्कूल में शुरुआत करके अभी राजस्थान बिलवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता हूँ आप लोग इनो जितने भी छोटे गांव में है आप क्यों नहीं कामयाब नहीं हो सकते हैं सिर्फ इन्होंने हिम्मत रखना है उम्मीद रखना है मेहनत करना है कामयाब तो हो जाएंगे क्योंकि रोकने वाला तो कोई नहीं है आपको नो, जाना है। और ने नो बहुत सपोर्ट किया है और नो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज देखिए नो हम फादर्स डे मदर्स डे बनाते हैं और बस इधर उधर हवा मारते हैं ये सब गलत है तो फादर मदर की ये जिंदगी पर इजत रखना है वो जो उम्मीद लेके इन्होंने आपको जन्म दिया है उसके यही का इन्ना अच्छा गिफ्ट है कि आप कामयाब हो जाओ समाज में एक अच्छा रेस्पेक्टेबल आदमी बन जाओ फिर वही उससे बड़ा गर्व इनो फादर मदर को वो आ, उससे ज्यादा कुछ नहीं होते हैं मैं फिर भी कहता हूं कि ये गाँव वाला मैं कहा जाऊ में क्या इनो कामयाब हूँ ये सब छोड़िए छोटा गाँव तो आपके मन में ही छोटा है राइट आप पहले आप सोचना इनो बड़ा करो कि इन आपका कामयाबी बड़ा होंगी मैं आप सब की बधाई देता हूं और मैं मेरा उम्मीद है कि आप सब अच्छे नागरिक और देश समाज की काम होने वाला लोग निकलेंगी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नटराजन जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपको भी करियर बनाने के लिए कुछ सोचना पड़ा होगा दसवीं के बाद या आपके गांव के स्कूल से निकलना पड़ा आपको तो उस समय आपने किस तरह की तैयारी या किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया या किन की प्रेरणा से आप इस तरह से आगे बढ़े देखिए मेरा आ, बोर्ड एग्जाम 1974 में हुआ था फिर मैं भी इन्हो you know, इधर उधर अप्लाई करना शुरू किया उस जमाने में सिर्फ आई का एग्जाम होता था मैंने भी आई एग्जाम लिखा था लेकिन अच्छा नंबर नहीं आया तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई किया था फिर वहाँ रिजर्वेशन की प्रॉब्लम में इन्हो you know, मुझे सीट नहीं मिल रहा था फिर मैं इन्होंने सोचने लगा कि क्या करें इंडिया में ऐसे कोई इन कॉलेज तो होगा जो सिर्फ इन्हों मार्क मेरिट के बेसिस में देते हैं किसी ने इन्होंने मेरा फादर की रेलवे ऑफिस में बोला राजस्थान में एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है जो सिर्फ इन्हों मेरिट के ऊपर ही एडमिशन देते हैं और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर नाइनटीन में मैं तो ब्रिट फिलानी को अप्लाई किया था फिर इन्हों वहाँ मुझे एडमिशन मिला फिर वहां पे मैं बीटेक, बी केमिकल बी इंजीनियरिंग किया एमएससी केमिस्ट्री किया एम किया पीएचडी किया फिर 40 साल मैं वहीं रह, रह गया था तो देखिए अभी तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काफी नो एग्जाम्स होते हैं इंटरव्यूज होते हैं सेलेक्शन होते हैं आप इनो स्कूलिंग के बाद अमेरिका भी जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका में पढ़ने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जैसे आई के एंट्रेंस एग्जाम जैसे इनो वो एग्जाम आप लिखेगा उसको एस एग्जाम बोलते हैं टेस्ट वो लिखेगा तो आपको नो फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है लेकिन नो तो नो तो अलग बात है। देखिए बहुत लोग समझते हैं सिर्फ बीटेक करने के बाद ही एमटेक कर सकते हैं ये बात भी बिल्कुल गलत है काफी सारा एमटेक है जो एमएससी के बाद कर सकते हैं मैं कह रहा हूँ एमएससी फिजिक्स के बाद आप आई में एम टेक इंजीनियरिंग कर सकते हो एमएससी केमिस्ट्री के बाद आई में आप एमटेक टेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हो एमएससी एमबीबीएस के बाद आप आई में एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो तो ऐसे नहीं है कि बीटेक के बाद एमटेक है ये बात गलत है आप काफी नो तो मैंने कहा ना सो तो एमटेक जाने के लिए बहुत सारा रास्ते है एक बीटेक है दूसरा एमएससी है तीसरा एम है ये सब नो, नो आपको एम ले जाएगा तो बहुत सारा डिग्रीज है जिसके इनो क्वालिफिकेशन जो एमटेक में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एमएससी ही बात है राइट आप ये एम एस बीटेक नहीं मिला तो जिंदगी बर्बाद हो गया नहीं आप अच्छा एमएससी फिजिक करकेटीरियल इंजीनियरिंग कर सकते हो एमएससी केमिस्ट्री करके इनो आप एमएससी बायोलॉजी करने के बाद आप इनो एनवायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हैं एम राइट तो आप बहुत सारा ऑल्टरनेटिव है आपको इनो नो सारा इंटरनेट में मिल जाएगा आप इनो इनो इनो, इनो पूछना है तो इनो आप गूगल में एक सवाल डालिए कि नो आपका जवाब देने वाला इन हजारों होते हैं सवाल पूछने वाला कम है लेकिन जवाब देने वाला बहुत है <laughs> लेकिन पूछना शुरू कीजिए हा हर चीज में ना ये जो कहा है ना वो तुमके ये मत सच्चाई नो आपको इनो इनो दूर निकालना है हाँ, सच्चाई कहने से सच नहीं हो जाते सच्चाई नो ऐसे क्यों होता है ऐसे क्यों नहीं होता है आप सब इन साइंस में और इनो बहुत एनर्जी आ जाते हैं तो बस इन्हो आप सीख लिया बट लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा सर क्यों न्यूट्रॉन ही धक्का मारना है मैं प्रोटॉन से धक्का मारू तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन से धक्का मारू तो क्या होगा फिर आपको अच्छा समझ आएगा तो प्रोटॉन में आप धक्का मारने से वो न्यूट्रॉन तक पहुंचेगा ही नहीं है क्योंकि इन न्यू, न्यूक्लियस के इनो चक्रव्यूह में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन थे वो प्रोटॉन को खा लेगा वो न्यूक्लियस में पहुंचने नहीं देगा आप इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनो अपने आप को नो दूर कर देगा न्यूक्लियस में पहुंचेगा नहीं है आपका न्यूट्रॉन इसीलिए चुना है कि इन वो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस तक पहुंच पाएगा और न्यूट्रॉन कहाँ से आता है ये भी आपको सीखना है क्योंकि नो बहुत बच्चे समझते हैं कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्र साइक्लोट्रॉन ने नो न्यूट्रॉन बनाता है कोई मशीन नहीं है इनो पार्टिकल बनने के लिए न्यूट्रॉन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से आते हैं सीखने में आप अच्छा इनो सोच समझ के करो आपका रटा मारने की जरूरी ही नहीं है समझ समझ के सीखने से इन्हों याद में हमेशा रहता है भगवान ने इनो आप लोग समझते हैं ये कंप्यूटर में इतना मेमोरी है वो है मोबाइल में इतना मेमोरी मेमोरी मेमोरी है इन सब से ज़्यादा आपको भगवान दिमाग में लगाया आज तक कोई इंसान ने ऐसे कंप्यूटर नहीं देखो मैं अभी साठ साल होने वाला हूं फिर भी मुझे अभी याद है सेवन में मैं कैसे एडमिशन लिया था वो सारा मेमरी डाउनलोड होते ही जाता है तो आपका मेमोरी कितने रहते हैं कैसे आते हैं ये इनो कोई इनो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इन्होंने निकाला नहीं है जो कंप्यूटर आप ह्यूमन ब्रेन से इनो ज्यादा तेज करेगा वो उस दिन इनो भगवान इनो, भी इनो देखना पड़ेगा की इनो भगवान है कि नहीं है ये असंभव है हमारा शक्ति है कि इनो हर इनो मशीन से ज्यादा है ये आप इनो आपका शक्ति इनो देख लो मेडिटेशन करो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मनोबल से ही बुद्धिबल हो है करो कामयाब हो जाओ हमारे विद्यार्थी मित्र जो अभी सुन रहे हैं उन्हें काफी अच्छा लग रहा होगा और सर ने सारी चीजें जो है जैसे टेक्निकल जो चीजें हैं उसको जोड़ते हुए हमारे बुद्धि के अंदर हमारे दिमाग में कितना मेमोरी डाउनलोडिंग कर सकते हैं कितना याद रख सकते हैं उसकी बहुत सारी अच्छी एग्जाम्पल हमारे सामने शेयर किया और मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर कई लोगों को थियोरी पढ़ना बड़ा अच्छा नहीं लगता टेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक आने के बाद बोलते हैं पढ़ने बुक खोलना ही इनको अच्छा नहीं लगता तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए देखिए ना आपको ये समझना है कि पढ़ने का ये मतलब नहीं है स्कूल जाना है कॉलेज जाना है डिग्री लेना है सर्टिफिकेट लेना है ये नहीं है आपको पढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है आप काम करते भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आप टेंथ ट्वेल्थ के बाद पढ़ने में इच्छा नहीं है तो आप कामें लग सकते हैं काफी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपका कुछ ट्रेड प्लम्बर बन सकते हैं और यू नो इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं टेक्नीशियन बन सकते हैं ऑटोमोबाइल मैकेनिक बन सकते हैं राइट मान लीजिए कि नो बहुत सारा कार ना जो मैकेनिक नहीं बनाया था आप ये मत समझो कि इन्हों आजकल सारे इन्हो फेसबुक इन मार्क जुकरबर्ग ऐसे बड़े बड़े नाम लेते हैं वो मार्क जुकरबर्ग भी इन्होंने कॉलेज में मार्क आया था वो छोड़ दिया था फिर बैठ के कुछ निकाला था फिर कामयाब हो गया था कामयाब होने के लिए सिर्फ डिग्री और इन्हो सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं है कॉलेज की जरूरी नहीं है लेकिन सीखने का इनो आदत तोड़ना बहुत जरूरी है मौका ढूंढना है और मौका से टक्कर लेना है राइट right. इसके लिए ना आपका कोई यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरी नहीं है आप जहाँ आपकी नशाएं और मौका की टक्कर होगा कामयाब तो हो ही जाएंगी तो टक्कर लेते जाइए <laughs> लेकिन इसके लिए आपका एक मंजिल निकालना है राइट जो मंदिर निकाल दिया तो इनो मौका अपने आप ही खड़ा हो जाएंगी बहुत ही अच्छी बात सर ने बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर इस बात को ध्यान से सुने होंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है जैसे राजस्थान और आसपास के जो ट्राइबल एरिया में हमारे विद्यार्थी मित्र रहते हैं उनको आना जाने में और आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं रहती है तो वो दसवीं बारहवीं तक कैसे तैसे पढ़ लेते हैं बाद में फिर कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा जॉब ढूंढते हैं और नौकरी करके अपना जीवन जो है व्यापन करते हैं लेकिन उनके पास भी उनके जीवन में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है लेकिन सर ने जो बात बताया अगर उसको अगर फिर से आप एक बार रिवाइव करेंगे या फिर से उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको एक नया रास्ता मिल सकता है इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि मुझे अगर 10वीं के बाद पढ़ना नहीं या 12वीं के बाद पढ़ना ही नहीं ये बुक्स नहीं हाथ में उठाना है तो क्या कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी बात सर ने बताया कि टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है प्लम्बिंग का कार्यक्रम सीख सकते हैं इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं वो तो आपको समझने की शक्ति आपके अंदर है ही है आप हर काम तो करते ही हैं लेकिन आपको थोड़ा सा स्किल अगर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो बहुत सारा काम कर सकते इवन सर ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया आज जो फेसबुक हम लोग बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं तो वो भी जो क्रिएट किया है उन्होंने भी दसवीं के बाद या बारहवीं के बाद पढ़ाई नहीं किया लेकिन उनका ये इस विषय में रुचि था इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ डिजिटल चीजों के साथ उनकी रुचि था तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इवन कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने ये कंप्यूटर का जो विशेष सॉफ्टवेयर विशे बनाया है उन्होंने भी 10वीं 12वीं के बाद शायद पढ़ाई नहीं किया है कॉलेज ही ड्रॉप आउट करके उन्होंने फिर ये काम किया तो क्या जज्बा आपके पास हो आपके पास हिम्मत हो कुछ कर दिखाने का तो जरूर आप कर सकते हैं इसके लिए आपको एक तय करना पड़ेगा मंजिल और फिर रास्ते अपने आप मौके आपके पास आते रहेंगे बस उसके लिए आपको तैयार रहना होगा नटराजन सर से कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज कोट करें और इसी के बाद हम कार्यक्रम को पूरा करते हैं रेडियो मधुबन इतना अच्छा मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और सबकी मेरा आशीर्वाद है कि उम्मीद रख के मंजिल लेके करो कामयाब हो जाएंगी जितने भी मुश्किलें आ जाएंगी वो तो इनो पार हो जाएंगी जब आप मंजिल लेके इनो आगे बढ़ेंगी और बारिश मौसम में आप आसमान में बादल देखते हैं इसमें से आपको एक सीखना जरूरी है बादल अपना प्यास बुझाने के लिए इन पानी नहीं रखा है लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी रखा है तो आप इन बारिश वो बादल बन जाओ जो आपकी शिक्षा में इनो नो वो दूसरों को प्यास बुझाएगा और कामयाब काम आ जाएंगे ऐसे नहीं है कि ये डिग्री इनो आपकी जेब में रखने के लिए नहीं है सो तो जैसे बादल की पानी इनो बारिश लोगों की प्यास बुझाने के लिए आपकी शिक्षा भी लोगों को काम में आने के लिए है आप बारिश बनो और दुनिया को खुश रखो तो तब धन्यवाद सर थैंक यू नटराजन सर ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और मुझे लगता है कि आप सभी के अंदर की जो क्वालिटी है अंदर का जो जज्बा है उसको निखारने की कोशिश उन्होंने की है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ मुलाकात होगी तब तक दीजिए हमें इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो